नमस्कार मित्रों आज का टॉपिक है एक विशेष घटना के ऊपर जो कि ब्रिटेन में हुई थी 1650 में जिसमें ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने राजा को फांसी दी थी तो ये पूरी घटना किस तरह से हुई और इस घटना का महत्व क्या है और हम भारतीय इस घटना से क्या अभिप्राय ले सकते हैं तो एक वस्तु होती है कि जब राजा दमनकारी हो जाए या तो प्रजा का बड़े पैमाने पे अवहेलना शुरू करे तो तब विद्रोह की स्थिति विद्रोह यानी कि राजा को प्रजा हटाती है राजा को यदि सेनापति उसकी हत्या कर देता है और खुद राजा बन जाता है या दूसरा राजा उसको मार के हटा देता है वो तो एक वो विद्रोह नहीं होता वो तो एक नॉर्मल चीज होती है कि दो राजाओं के बीच का झगड़ा राजा या उसके अधिकारियों के बीच का झगड़ा लेकिन जिसमें बड़े पैमाने पे बड़ी संख्या में नागरिक राजा को हटाते हैं, उसे हैं। उसे विद्रोह कहते तो ऐसा विद्रोह भारत में हुए हैं जैसे एक एग्जांपल है कि कंस का जब दमन बढ़ गया था कंस और अन्य राजाओं का तो कृष्णा ने आ, प्रजा के सहयोग से इन राजाओं को हटाया था और उनको आ, उनको फांसी दी थी या उनका वध किया था तो इस तरह से भारत में विद्रोह का एग्जांपल है कि कृष्ण ने विद्रोह किया था लेकिन आधुनिक भारत में आधुनिक भारत में यानी पिछले 600-700 साल के इतिहास में ऐसा विद्रोह का एग्जांपल नहीं मिलता जहां तक मेरा स्टडी है और ये जो मैं बात करूंगा वो सोलह के इंग्लैंड के विद्रोह की है 1650 में पार्लियामेंट ने राजा को कुछ एक बात से मना कर दिया था डालना चाहती थी राजा उस प्रकार का टैक्स डालना चाहता था चार्ल्स प्रथम और उसने पार्लियामेंट बुलाए बिना कुछ कानून इश्यू कर दिए अध्यादेश की तरह और वो कानून को लागू करने के लिए तत्र को आदेश दिया और इस तरह की घटनाएं अनेक पिछले तीन चार साल में ऐसा नहीं था कि एक ही घटना के ऊपर पार्लियामेंट और राजा के बीच युद्ध हुआ अनेक छोटी मोटी ऐसी घटनाएं हुई थी इसलिए फिर जो पार्लियामेंट थी उस समय वो 100% लोगों के वोट से नहीं चुनी थी सिक्सटीन फिफ्टी में ब्रिटेन के कुछ चार परसेंट लोगों के पास वोटिंग राइट था लेकिन जो राजा के पास तो सिर्फ आधा परसेंट लोगों का ही सपोर्ट था जो रॉयलिस्ट थे रॉयलिस्ट यानी कि राज परिवार के लोग या तो जो लोग राज परिवार पे निर्भर रहते हैं या तो सामंत ऐसे कुछ गिने चुने पूरे आबादी के मुश्किल से आधा परसेंट लोग थे जो कि रॉयलिस्ट थे जो कि राजा को सपोर्ट करते थे पार्लियामेंट को डायरेक्ट सपोर्ट था चार परसेंट लोगों का लेकिन जो बाकी नाइन्टी परसेंट लोग थे वो ये चार पांच परसेंट थे ज्यादा करीब थे जैसे ये चार पांच परसेंट में थे व्यापारी उद्योगपति वैज्ञानिक तो जो आ, बाकी 95% फाइव पॉपुलेशन थी वो ये चार परसेंट से ज़्यादा करीब थी उसको ज़्यादा मानती थी बजाय के रॉयलिस्ट को रॉयलिस्ट को वो देखते थे कि भाई ये तो अपने बाप दादा की विरासत से आगे बढ़ा है मेरिट की वजह से आगे नहीं बढ़ा न ही कोई समाज के लिए कोई उपयोगी काम कर रहा है तो इस तरह से उनका समाज में रेपुटेशन भी अच्छा नहीं था नाइन्टी फाइव रिपोर्ट तो जब पार्लियामेंट और राजा के बीच युद्ध हुआ तो पार्लियामेंट ने पहले अपनी सेना बनाई उनमें एक व्यक्ति थे जनरल क्रॉम्बेल क्रॉमवेल ने सेना बनाई और वो उसका जनरल बना तो जनरल क्रॉमवेल ने एक सेना बनाई और उसके सामने राजा की सेना और जनरल की क्रॉमवेल की सेना में बड़ी संख्या में आम आदमी थे आम आदमी के मदद से जनरल क्रॉम्बेल कैसे सेना बना पाया कि सोलह में ब्रिटेन में करीब करीब हरेक आदमी के पास हथियार होते थे इसलिए जनरल क्रॉमवेल एक बड़ी सेना बना पाया और इतनी बड़ी सेना हो गई कि जो रॉयल आर्मी थी उसके सैनिक घबरा गए कि अब हमारी हार निश्चित है तो जनरल क्रॉमवेल ने रॉयल आर्मी तो जो रॉयलिस्ट थे राज परिवार से जो सैनिक परिवार के साथ थे उनको कहा कि यदि तुम लड़ते नहीं हो तो मैं तुम्हें नौकरी से नहीं निकालूंगा मैं तुम्हारी सीनियोरिटी नहीं खत्म करूंगा और तुम्हें कोई सजा नहीं दूँगा लेकिन यदि लड़ोगे तो तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे सजा होगी और जब साफ दिखने लगा कि अब जनरल क्रॉनवेल की सेना इतनी बड़ी है वो जीत जाएगी तो राजा के अधिकतर सैनिकों ने लड़ने से मना कर दिया और इस तरह से चार्ल्स राजा की हार हुई अब पार्लियामेंट ने राजा को फांसी की सजा देनी थी वो पहले से तय था, था लेकिन एक ढकोसला या नाटक या फॉर्मैलिटी जो भी कहो फॉर्मेलिटी या नाटक करना था कि भाई पहले आदमी पे ट्रायल होना चाहिए केस केस चलना चाहिए चाहिए और उस केस के जजमेंट में आना चाहिए को की चाहिए। तो केस कैसे तो कि तो सांसदों को लगा की कोर्ट में केस जाएगा जो रेगुलर कोर्ट है तो, तो इसको बड़ी कर देंगे तो पार्लियामेंट ने एक स्पेशल सेशन बुलाया कि इसके लिए क्या सत्ता क्या आप, आ, किया जाए और जनरल क्रॉमवेल में उस पार्लियामेंट के सेशन में जो जो सांसद राजा से करीब ये ये घुसने नहीं किया तो संसद में जो पांच सौ लोगों के उस समय जो मैं एक्सट आंकड़े बूढ़ रहा हूँ आपको विकीपीडिया पे मिल जाएगा ये सारी घटना का विवरण आपको विकीपीडिया पर मिल जाएगा आप चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन आप गूगल कीजिए चार्ल्स फर्स्ट एग्जीक्यूशन या इंग्लिश सिविल वॉर 1650, uh, 1649 इस uh, तीन चार कीवर्ड पे आप गूगल करोगे तो आपको सारी घटना का विवरण मिल जाएगा तो उस समय जो uh, 400 जितने एमपी थे उनमें से 100 एमपी को जनरल ने पार्लियामेंट में घुसने नहीं दिया तो जो तीन सौ थे जिन्होंने राजा के खिलाफ युद्ध किया था वो पार्लियामेंट में आए और फिर उन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया कि राजा के ऊपर केस चलाने के लिए एक स्पेशल कोर्ट बनेगी क्योंकि तो जो ऐसी तो तो प्रस्ताव प्रस्ता पास होते रहेगा अब ब्रिटेन में उस समय प्रोसीजर थी कि रॉयल कंसेंट चाहिए पार्लियामेंट जो कानून पास करता है वो तभी अबल में होगा जब राजा उस पर साइन करेगा तो पार्लियामेंट ने बोला कि राजा ने साइन नहीं किया है तो भी ये प्रस्ताव अमल में आएगा फिर हुआ कि भाई यदि कौन ज, जज बनेंगे कमिश्नर बनेंगे तो उसको लगाते हैं तो रिश्वत तो दे देगा दे या दबा देगा तो सांसदों ने जिन सांसदों ने राजा के खिलाफ युद्ध किया था जो सांसदों ने यह स्पेशल कोर्ट का प्रस्ताव रखा था उन्होंने कहा कि हम ही लोग इसमें जज बनेंगे तो कुछ एक सौ पचास जजों की नियुक्ति हुई और वो एक सौ पचास जज कौन वही सांसदलिटी अब तय कर ली थी तो ये अदालत चली अदालत में मतलब केस पढ़े और ऐसा कहा जाता की अधिकतर सांसद तो आते भी नहीं थे जो जज थे सांसद भी थे और जज भी थे वो आते भी नहीं थे और कुछ कुछ आके सीधा मतलब पार्लियामेंट में आ, कुछ भी मतलब खाना खाने या किसी और से बात करने चले जाते थे यानी टाइम मुश्किल से ट्रायल में 10-20-15 जज हाजिर रहते थे और वो फाइनली ये जो 150 जज थे उनमें से भी ऐसा लगा कि भाई ये एक से 150 कि ये 30-40 कुछ 20-25 सांसद है वो राजा से मिल गए या राजा को बिक गए या राजा ने उनको खरीद लिया तो क्रॉमवेल्थ ने उनको फाइनल वॉडिट जब देना था तब आने नहीं दिया मीटिंग तो ये 120 सांसद जो आए जजमेंट देने के लिए उनमें से कुछ 105 ने बोला कि राजा को फांसी की सजा होनी चाहिए और इस तरह से मेजॉरिटी ऑडिट करके राजा को फांसी की सजा सुनाई है फिर पार्लियामेंट ने फांसी की सजा कैसे दी राजा को कि उसके लिए एक आ, आ, फांसी के लिए पूरा तख्ता बनाया गया और रॉयल फैमिली के जितने भी परिवार के सदस्य थे उन सबको बुलाया गया कि तुमको ये मीटिंग अटेंड करनी है जिसमें राजा का सर कटने वाला है और राजा के परिवार के लोगों को फ्रंट रो में मिठाया गया कि भाई देखो तुम्हारे राजा ने पार्लियामेंट की अवेलना की अब देखो उसका सर काट रहे हैं एक तरह की वार्निंग है तुम राजा की अवेलना करोगे तो कल तुम्हारा भी सर कटेगा तो राज परिवार के सदस्यों को फ्रंट रो में मिठाया गया फिर राजा का, आ, का, का सर काटा गया उसको फांसी की फांसी हुई और आज और फिर सांसदों ने राजा का पुतला एक रॉयल म्यूजियम में रखा है और रॉयल म्यूजियम के के उस गेट के इंट्रेंस पे रखा है हरे उसके नीचे लिखा है रिमेंबर एक ही शब्द लिखा है रिमेंबर रिमेंबर यानी याद रखना याद रखना की इस आदमी ने पार्लियामेंट का कहा नहीं माना पब्लिक का कहा नहीं माना इसको फांसी हुई अब हिम्मत हो तो, तो पब्लिक का कहा न मानो आज अब देखो तुम्हारा क्या हो जाता है तो इससे हमें भारत के लोगों को क्या सीख मिलती है देखो आज हमारे यहाँ इलेक्शन की प्रोसीजर है इलेक्शन के द्वारा हम सत्ता परिवर्तन कर सकते हैं इसलिए आज के जो प्रधानमंत्री है वो उस जमाने के राजा थे उतने उद्दंड नहीं है काफी उद्दंड है ऐसा नहीं की उद्दंडता न बराबर है काफी उद्दंडता है पर इतने मुद्द नहीं है जिस समय उनके राजा थे क्योंकि पांच साल के बाद उन्हें नौकरी से निकाला जा सकता है पर पांच साल के दौरान उन्हें नौकरी से नहीं निकाला जा सकता इसलिए उनके दिमाग में काफी चर्बी आ जाती है तो पर हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश है राजा पुलिया मैं उन्हें राजा कहता हूं क्योंकि वो राजा के समान है दो तरह से राजा के सम्मान है कि वो खुद अपने आप को राजा समझते हैं और प्रजा के पास उन्हें 35 साल तक उनकी अपॉइंटमेंट जब तक पैंसठ साल के नहीं हो जाते तब तक उनको नौकरी से निकालने की कोई प्रोसीजर नहीं है मंत्री को तो कम से कम तो 5 साल के बाद निकाल सकते हो लेकिन जज को तो जब तक वो पैंसठ साल का नहीं होता तब तक उसका पावर चालू रहेगा तो इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज है वो राजा तुलिया है तो मैं ये नहीं कहता की फांसी में चढ़ाने की जरूरत है क्योंकि इतना पावर भी नहीं है इतनी जरूरत भी नहीं है और उनको नौकरी से निकालने की जरूरत है जो उद्ड है हरेक नहीं जैसे कि ये सुप्रीम कोर्ट के जज है जिन्होंने कसब को फांसी देने से मना करे डेढ़ दो साल से उन्होंने केस लटकाया सुप्रीम कोर्ट में दो जज हैं, मैं नाम भूल गया कि सी के प्रसाद और दूसरे जज भूल गया मैं। आ, तो इतना सारा क्लियर केस है कि वीडियो टेप एविडेंस है इतने सारे विटनेस है कसब ने जो चालीस पचास लोगों को मारा था उनके डेड बॉडी है उसका कन्फेशन है उसने नार्को टेस्ट दिया था उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है उसका कन्फेशन कन्फेशन है वो साइन भी है वीडियो तो डेढ़ साल से एक या दूसरा बहाना निकालकर उसकी फांसी की सजा को पोस्टपोन कर रहे हैं क्यों हमने हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को नौकरी से निकालने की प्रोसीजर दी है तो ऐसे केस में जो हमें ब्रिटेन के लोगों ने 1650 में क्या किया था उन्होंने राजा को फांसी चढ़ा दिया था। तो मैं ये नहीं मैं पे देना वो एक अलग है। मैंने कि हमें फांसी कहूंगा चैप्टर ट्वेंटी सेवन मेरा रेफरेंस मटीरियल है राहुल मेहता डॉट कॉम स्लैश थ्री जीरो चैप्टर 27. वो वो आपको Google Docs पे ले जाएगा आप डाउनलोड कर सकते हो पूरा सारा रेफरेंस पढ़ने की जरूरत नहीं जो चैप्टर आपको इंटरेस्ट लगे पे आप ध्यान देना तो इसमें चैप्टर 27 है इमेंट एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर जजेस एक्सेट्रा यूजिंग इन मेजोरिटी वोट यानी कि किस तरह से बहुमत के द्वारा आम जो भ्रष्ट मंत्री और भ्रष्ट सुप्रीम कोर्ट के हाईकोर्ट के न्यायाधीश है प्रजा बहुमत के द्वारा जेल भेज सकती है फांसी पे चढ़ा सकती है तो कोई कहेंगे कि भाई जज को फांसी पे चढ़ाना चाहिए मंत्री को फांसी पे चढ़ाना चाहिए क्या पब्लिक के पास राइट होना चाहिए कि मंत्री को फांसी पे चढ़ा दे या जज को फांसी पर चढ़ा दे तो ऐसे में हमें ब्रिटेन का एग्जाम्पल देना चाहिए कि <Kellis -t cigar intentar> सोलह में ब्रिटेन की उन्नति उसके बाद ही होती है ब्रिटेन की उन्नति असली उन्नति 1650 के बाद शुरू होती है कि जब उन्होंने राजा को फांसी पे चढ़ाया क्योंकि तो उसके बाद राजाओं की राज परिवार के सदस्यों की अकल ठिकाने आई उनको एहसास हुआ कि उनकी औकात क्या है मटेरियल औकात क्या है कि पब्लिक है वो इतनी पावरफुल हो चुकी उन्हें फांसी पर चढ़ा सकती है तो देश निकाला करना तो खेल की बात होगी तो जब तक यदि सामने वाला समझदार है तो तो समझाने की जरूरत नहीं है पर यदि कसब को डेढ़ दो साल तक फांसी नहीं हो रही तो दिख रहा है कि सामने वाला के दिमाग में कुछ है। तो ऐसे नौकरी ही निकालने की सिर्फ का, काम काफी है लेकिन ये एग्जाम्पल हमें माइंड में रखना चाहिए कि श्रीकृष्ण ने कंस को वध किया था यानी उसे फांसी दी थी विद्रोह करके प्रजा ने विद्रोह करके बाद में श्री कृष्ण को भगवान का स्टेटस दिया गया क्योंकि उन्होंने एक महान कार्य किया था इसलिए एक जो रियलिस्टिक इंटरप्रिटेशन यह है कि श्री कृष्ण एक अच्छे नेता थे एक अच्छे आ, आ, आ, आ, राजा थे और इतने अच्छे थे कि बाद में मान्यताओं ने उन्हें भगवान का स्वरूप दिया लेकिन जो राजा बने उसके पहले की घटना यह है कि श्री कृष्ण ने प्रजा को जनांदोलन के द्वारा विद्रोह के द्वारा कंस का वध किया था राजा का वध किया था मतलब दमनकारी राजा का वध किया था और यही काम इंग्लैंड ने सोलह में किया और उसके बाद राष्ट्र की उन्नति हुई तो ये विद्रोह अपने आप में गलत वस्तु नहीं है यहां तक कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है राइट टू रिवोल्ट आप गूगल करना जर्मनी कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू रिवोल्ट तो आपको मिलेगा कि जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यदि निरंकुश हो जाता है तो प्रजा के पास ये राइट है, है। राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है मैं राज्यों के नाम भूल रहा हूँ लेकिन आप यदि राइट टू रिवोल्ट करोगे गूगल पे जाके राइट टू रिवोल्ट करोगे तो आपको अमेरिका के काफी राज्यों के कॉन्स्टिट्यूशन मिलेगा जिसमें लिखा है कि प्रजा के पास विद्रोह करने का हक है और विद्रोह करने की जरूरत जितनी हो सके उतनी काम है मैं तो नहीं चाहू देखता विद्रोह करने की जरूरत हो पर अक्सर जब बात होती है तब कुछ एक कुबुद्धिजीवी होते हैं वो करते हैं कि भाई प्रजा के पास ऐसा पावर ही नहीं होना चाहिए कि वो मिनिस्टर को जेल भेज सके या जज को नौकरी से निकाल सके या जज को जेल भेज सके या जज को फांसी पर चढ़ा सके या मंत्री को या ये जैसे या ये चिदम्बरम जैसे मंत्री को फांसी पे चढ़ा सके ऐसा कोई पावर ही नहीं होना चाहिए तो उस संदर्भ में हम कह सकते हैं कि ब्रिटेन की प्रजा ने ये किया कि राजा को फांसी दी और उसके बाद ही उसकी प्रगति हुई यानी इस प्रकार के पावर से राष्ट्र की प्रगति होती है राष्ट्र को नुकसान नहीं होता तो ये घटना थी एक स्पेसिफिक सोलह ब्रिटेन के रिवॉर्ट की आप गूगल कीजिए सिक्सटीन चार्ल्स फर्स्ट एग्जीब्यूशन को तो आपको और इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी धन्यवाद